नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो जमी बातें नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का जिनके लिए ये एपिसोड बनाया गया है जिसमे हम लोग अलग अलग ट्रेड के बारे में बात करते हैं और ख़ास उस फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम लोग तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष डिज़ाइनर मनीष विजय बर्गिया जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत <laughs> मनीष जी मैं बहुत खुश हुआ कि कुछ नया हम लोग आज के इस एपिसोड में बात करेंगे क्योंकि कई बार हम लोग बात करते हैं करियर इन आर्ट्स करियर इन कॉमर्स ये सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई लोगों को लेकिन थोड़ा हट कर करियर इन डिज़ाइनिंग के बारे में आज पहली बार बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में बहुत समय से आपने काम किया है और एज ए क्रिएटिव डिज़ाइनर के रूप में आपको जाना जाता है लोगों के बीच में तो मैं चाहूंगा कि डिजाइनिंग फील्ड ये क्या है और करियर इन डिज़ाइनिंग जब हम लोग बात करेंगे तो इसको कैसे आप अपने शब्दों में डिजाइन डिफाइन कर पाएंगे देखिए डिज़ाइनिंग जो है ये एक नेचर है अपने आप के अंदर और एक कला है जो कि एक हर व्यक्ति के अंदर उसकी प्रतिभा कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपी होती है वो उसका एक नज़रिया होता है और पॉजिटिविटी के साथ में प्रेम आदमी होता है एक डिज़ाइनर जो होता है उसके दिल के अंदर एक उत्साह उमंग के भरपूर मौके होते हैं जिनको वो सामने लेके आता है इन नए नए रूपों के अंदर लेके आता है तो ये एक बड़ा रोमांचित वाला विषय है और बड़ा दिल से करने वाला विषय है हुँ, और डिज़ाइनर मैं कहता हूँ कि बनते नहीं डिज़ाइनर पैदा हुआ करते हैं और <laughs> वो मौका मिलता अवसर मिलता है तो वो और सुरभी हो, होते हैं और समाज के अंदर सामने प्रस्तुत होते हैं जी जी जी जी जैसे कि डिज़ाइनिंग फील्ड की बात हम लोग करते हैं तो किस तरह का विशेष जैसे कि कौन कौन सी डिज़ाइनिंग आप करते हैं आपकी स्पेशलिटी क्या है उसके बारे में बताइए देखिए प्रारंभ के अंदर मैंने जो प्रारंभ करा वो मैंने प्रिंटिंग फील्ड से मैंने मेरा शुरुआत हुआ करीब 20 साल पहले आ, उसके लिए हमने पेपर प्रिंटिंग के फील्ड में जब काम करा तो उसके लिए नॉर्मली पेपर्स के ऊपर जो काम जितना होता है प्रिंट मीडिया के अंदर वो हमने किया नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ अलग हटके करने का शुरू से मेरा प्रयास रहा तो मैं आ, कुछ गिफ्ट आ, गिफ्ट आइटम्स के अंदर आया मैं कि कुछ गिफ्ट्स प्लान करना है इनोवेटिव चीजें प्लान करनी है कस्टमाइज क्योंकि गिफ्ट तो सभी जगह मिलता है लेकिन कुछ जो दिल आपका दिल चाहता है और आप वो किसी को दे पाओ आ, एक नया चीज हो यूनिक हो उसमें क्रिएशन हो परंपरावलीग से हटकर पूरी संभावनाएं है ये पूरी की पूरी तो उस नाते से हमने कस्टोमाइज गिफ्ट का काम शुरू किया कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर और उसको करते करते हमने सेटअप लगाया हमारा हमने लेज़र कटिंग मशीन्स हमारे पास में हैं डिज़ाइनर्स हैं अरविंद जी हैं हमारे डिज़ाइनर हैं वो डिज़ाइन करते हैं काफ़ी कुछ चीज़ों को और पूरा सेटअप लगाया उस चीज़ का और साथ में मैं कहूँगा कि जो आपके दिल में है और जो आपके भाव हैं उसको हम अभिव्यक्ति के रूप में बना के सामने प्रोडक्ट के रूप में रखते हैं तो ये एक इंटीरियर के अंदर भी हम अभी अच्छा काम कर रहे हैं कोई वॉल डेकोर के अंदर अपना काम है तो हम वहाँ पर वॉल के ऊपर जिस परिवार ने कहा कि हाँ फैमिली उसके अंदर उनको मोहब्बत एक आपस में वो अली बात होती है तो हम उनका पूरा का पूरा, पूरा फैमिली का फैमिली ट्री बनाया हमने उस ट्री के अंदर दिखाया कि किस तरह से वो परिवार चालू हुआ और कैसे उसकी जड़ें बड़ी आगे पत्तियाँ आगे हुई और उसके अंदर पूरा परिवार की फोटोग्राफ्स जिस हंसते हुए चेहरों के साथ तो इस तरह हम वॉल्स के ऊपर डेकोर का काम भी करते हैं कर रहे हैं नहीं, नहीं। जी मनीष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डेकोरेशन में किस तरह से आप पहले प्रिंटिंग में चले गए और फिर धीरे धीरे चीज़ें जैसे आपके सामने आती गई वैसे वैसे आपने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से करना शुरू किया और अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपको लग रहा है और नए नए चीज़ों को लोगों के सामने रखते हैं तो लोग भी खुश होते हैं तो डिज़ाइनिंग एक वास्ट फील्ड है मुझे लगता है जी बहुत तो इसको कैसे कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किस किस जगह पे डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है थोड़ा सा बताइए देखिए मैं बात करूँगा जयपुर के अंदर कोई भी छोटी सी चीज़ अगर आपकी उससे दिल जुड़ जाता है उससे और आपका विजन होता है तो उस चीज़ को की प्रस्तुति आप इतना कर देते हैं कि उसकी विराटता हो जाती है उसके अंदर जैसे मैं छोटा सा एक एक्जाम्पल के बाद बताऊँगा आपको एक नेम प्लेट है घर का तो एक नेम प्लेट जो घर का होता है वो घर कितना ही आपका करोड़ों का है उसके अंदर कितना ही आपने इन्वेस्टमेंट अंदर कर रखा है लेकिन जब आदमी बाहर से इसमें एंटर होता है तो उसकी पहचान उसकी एक नेम प्लेट होती है छोटी सी उस नेम नेट को देखकर ही वो है कि इसमें रहने वालों का क्या विज़न होगा या क्या उनका पसंद होगी या कला के प्रेमी है या क्या है वो पता पड़ता है तो हमने इस फील्ड के अंदर काफ़ी काम करा जयपुर के अंदर देखिए कि आ, जिनको कुछ एक्सक्लूसिव ढूंढते हुए चाहिए होता है तो हमारे पास आते हैं और उनकी थीम क्या है वो कोई धार्मिक फील्ड से जुड़े हुए हैं या वो कोई कॉमर्शियल फील्ड से जुड़े हुए हैं या प्रकृति के प्रेमी हैं तो उसके अंदर हम उन चीज़ों को एम्बल्ट करते हुए कस्टमाइज़ करते हैं और उसको कवर करते हुए उनके लिए बनाते हैं क्रिएट करते हैं तो वो लोग ढूंढते वो चीज़ को आते हैं जब उनकी क्योंकि अभिव्यक्ति को किस तरह से आ, कला के माध्यम से क्रिएटिविटी के माध्यम से सामने आए हो और वो दिल को छुए उसके भावों को छुए ये प्रयास रहता है तो कुछ भी क्षेत्र में हो आप रूम में भी हम किसी के मकान में जब एंटर होते हैं किसी के ऑफिस में हम एंटर होते हैं तो उसकी वातावरण को देख कर, उसकी वॉल्स को देख उसके एस्टेब्लिशमेंट को देख ही पता पड़ जाता है कि यहाँ रहने वालों की क्या विज़न है उनका क्या लेवल है तो और क्या उनका थीम है तो उस वो, वो आपकी चीज़ मैच करे उस चीज़ से और उस चीज़ का जिम्मा एक, एक कलाकार एक डिज़ाइनर लेता है जो उसकी ब्रांडिंग करता है उसकी एक पहचान बनाता है आईडी बनाता है उसकी तो उसकी इंटीरियर डेकोर एक हम उसको आईडी के रूप के अंदर लेते हैं कि उसकी एक पहचान हो जैसे एक आधार कार्ड है वैसे ही उसकी हर चीज़ उसकी एक पहचान बन जाए सही बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डिजाइनिंग में जैसे यूनिकनेस अगर हम लोग लाते हैं कुछ क्रिएटिविटी उसमें दिखाते हैं तो वो व्यक्ति की पहचान बनती है जो डिज़ाइन करता है उन चीज़ों को तो वही आशा करता हूं हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को खास करके जैसे कि आप सुन रहे हैं मनीष जी को और आपके अंदर भी अगर कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग के बारे में आप सोच रहे हैं आपके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं और इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं मनीष जी से और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा मनीष जी आप जयपुर में रहते हैं तो अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके परिवार में मेरे परिवार में आ, मेरे आ, फादर हैं मदर हैं श्री रमेश चंद्र विजयवर्गीय मेरी माताजी पुष्पा विजयवर्गीय हैं उन्होंने हमको सारे अच्छे संस्कार दिए और हमको कुछ आ, कर, ल, सिखाया कि हम स्वयं तक नसीमित रहकर और सबके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ और मेरी वाइफ है शुभांगी विजयवर्गीय हैं वो भी कला से जुड़ी हुई हैं संगीत का उनको शौक़ है वो भी अपने आप में कलाकार हैं और परमात्मा की कृपा है कि दो बच्चे हैं मेरे एक बिटिया है पूर्वी विजयवर्गीय एमजीडी जी डी में पढ़ती स्कूल में फोर्टीन इयर्स की है और वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी वो पुट है तो बहुत ही नेचर का नेचर से अटैच्ड है और कहीं ना कहीं कुछ नया अपन कर वो ये हमेशा रहता है भाव छोटा बेटा है प्रथम विजयवर्गीय अभी वो चार साल का ही है लेकिन बस सब कुल मिला बहुत अच्छे से सुंदरता से परमात्मा की कृपा से चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बड़ा अच्छे से लाइफ को क्रिएटिविटी की तरह से एन्जॉय कर रहे हैं ये <laughs> आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें हुई आपने अपने बारे में बताया अपने परिवार के बारे में बताया और जैसे कि करियर इन डिज़ाइनिंग के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो कैसी उसकी शुरुआत है? एजुकेशन में कहाँ से शुरुआत कर सकता है देखिए इसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और पूरा कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसको इसके अलग से मल्टी कोर्सेज़ भी हैं डिज़ाइनिंग में अगर इनिशियली स्टार्ट करें तो एक कोरोटा सॉफ्टवेयर है उसका डी कोर्स करके भी एक शॉर्ट कोर्स भी होते हैं उसके पूरा ईयरली कोर्स भी होते हैं तो वो वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं और लैंग्वेजेस का भी है कि अगर उसमें ज़्यादा बेहतर रहता है कि क्योंकि हम भारतीय हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती है तो अगर दोनों को उसको व्यक्ति को आता है तो उस तरह से वो अपनी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से कर सकता है जो कि मास्क तक तक है और वो चीज़ें क्रिएट होती है और डिज़ाइनिंग में बेसिकली तो चीज़ ये है कि आप अपने आप को ही चेक करें कि क्या कुछ अलग हट करने का आपका मन करता है क्या आपका दिल चाहता है कि मैं इस चीज़ को और इस तरह से बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है वो ज़्यादा अच्छा होता है आइडिया आपके दिमाग में क्या आता है क्योंकि ये फील्ड एक्चुअली आइडिये की है और नेचर से कितना आपका जुड़ाव है तो वो जब आप जुड़ते हो नेचर से और कई चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ बहुत अच्छा सा निकल के कलाकार के दिल से आता है और ये कई कॉलेजेस हैं अपन हम सर्च कर सकते हैं हर शहर के अंदर इस तरह के डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं आजकल प्राइवेट्स लोग भी काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के अंदर भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी अपने इसके कोर्सेज हैं स्नातकोत्तर भी हैं कोर्सेज हैं और उससे हैं इनिशियली मतलब नाइन्थ क्लास से ही इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है बच्चों के लिए कि आजकल तो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं उसके अंदर एनिमेशन के कोर्स हैं थ्री के कोर्स हैं मल्टी के कई हैं तो ये इस तरह से कर कर और इंटीरियर डेकोर पे पर्टिकुलर करना चाहें अगर सास सज्जा से अच्छा लगता हो अपना घर को आपने सुंदर बना रखा है तो निश्चित रूप से आप में कहीं ना कहीं एक सजावट का एक डेकोरेशन का एक गुड़ है तो उसको निश्चित बढ़ा सकते हैं और ये सब इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपके पास आ गई है एक तो आप नाइन्थ स्टैंडर्ड से भी शुरू कर सकते हैं और अलग अलग छोटे बड़े कोर्सेस अवेलेबल हैं प्राइवेट भी अवेलेबल है और स्कूल रेंज में भी कॉलेज में भी सरकारी तौर पे भी इन सारी चीज़ों को की जा रही हैं तो कहीं से भी आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं सीख सकते हैं और थोड़ा सा आप अगर स्कूल टाइम में समर वेकेशन है उस समय भी आप अगर छोटे छोटे कोर्सेस है डीटीपी वगैरह वो करते हैं तब भी आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाता है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद फिर बातें करेंगे मनीष जी से आप सुनाए हैं रिवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो Say, say, say. नागरिया देखूंगा जब मैं जाके मैया की नागरिया खुशी से चलक जाएगी नयन गगरिया नयन गगरिया सब देखना आएगा बुलावा मेरी मां के द्वार से सब देख मुझ पर मैया मेहरा वाली मेहर करेगी वो मुझ पर मैया मेहरा वाली ज्योति जगा देगी मेरी ज्योता वाली मेरी ज्योता वाली गाँव गौस का जब देखना आएगा बुलावा मेरी माँ के द्वार से सब देखना आएगा बुलावा मेरी माँ के द्वार से सब देखना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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर इन डिज़ाइनिंग के बारे में बातें बाते हो रही हैं जयपुर के क्रिएटिव डिज़ाइनर मनीष विजय जी हमारे साथ हैं और उनसे बातें हो रही हैं मोटे तौर पे आपको बहुत सारी बातें उन्होंने डिज़ाइनिंग के बारे में बताया और किस तरह से इन चीज़ों को स्मूथली आप कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से आपका अगर डिज़ाइनिंग में काम है कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं तो अब मैं चाहूँगा कि जैसे डिज़ाइनिंग फील्ड में बहुत सारे लोगों ने काम किया है और काफ़ी सफल लोग भी हैं बड़े बड़े नाम भी हैं इसमें तो मैं चाहूँगा कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ कुछ यादें उनकी बताइए कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने डिज़ाइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाकर एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है देखिए एक डिज़ाइनिंग की बात करें और नेचुरल डिजाइन की बात करें तो मेरे जहन में नाम आता है पद्मश्री राम जी विजय सरकार ने उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया वो उनको कवि कवि भी रहे वो और वो जुड़े रहे प्रकृति से भी और इस तरह से उन्होंने काफ़ी विज़न को उन्होंने सामने जो एक इंसान सोचता है उन चीज़ों को उन्होंने उकेरा चित्रकारी के माध्यम से और वो पहचान बना पूरा हिंदुस्तान के अंदर तो इस तो, मकबूल फिदा हुसैन जी हैं हमारे उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम करा और आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में बात करें तो मुकुंद गोयल जी हैं जिन्होंने अच्छा काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जयपुर के अंदर काफ़ी अच्छा उनका काम रहा विकास हैं विकास विजय आर्किटेक्ट हैं उनका अपना अच्छा है तो ऐसे बहुत से क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है।, है इसके अंदर कई चीज़ें और बहुत बड़ा हर हर जगह है डिज़ाइनर जो है उसकी उपयोगिता है हर तरह का डिज़ाइनर हो सकता है तो बहुत से इसमें ऐसे आपकी फील्ड में जिस भी तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप सर्च करें और की अपनी स्टोरीज़ है और निश्चित रूप से प्रारंभ कहीं ना कहीं से होता है लेकिन शिद्दत के साथ जब व्यक्ति लगा रहता है तो सफलता उसके सामने होती है और जयपुर की अगर बात करें मैं जो सामने देखता हूं तो डिज़ाइनर्स की आज की तारीख में समाज की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमेशा वैकेंसीज़ वीटिंग में मत चलती हैं कि डिमांड है मार्केट के अंदर जितने डिज़ाइनर्स हमको आज चाहिए लोग ढूंढते हैं तो वो ढूंढते-ढूंढते ही पहुंचते हैं और एक अच्छे डिज़ाइनर्स की का की कोई उसकी एक फ़िक्स नहीं होती सैलरी उसकी क्रिएटिविटी और उसका अपना कितना रीजन है और कितना क्लाइंट की बात को समझ वो उसको जाजम पे सामने ला उभार पाता है इससे उसकी पहचान बनती है तो वो ये कला का बड़ा वो क्षेत्र है और बहुत से इसमें स्कोप बहुत सारे स्कोप है और आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा डिमांड डिमांड हो चल रही है इसकी आज भी हमारे हिंदुस्तान में जितना आर्किटेक्ट क्षेत्र में काम हो रहा है इंटीरियर में काम हो रहा है तो आप देखें तो हर जगह इनकी डिमांड से एक अच्छे डिज़ाइनर की और काफ़ी स्कोप है निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत अच्छी भविष्य की संभावना है जहाँ की आगे वाले, आने वाली पीढ़ी को इसमें अपना स्कोप मिल सकता है जी मनीष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थियों को विज़न उनका क्लियर हो रहा होगा वो भी इस क्षेत्र में आने के लिए सोच रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि अगर वो इस तरह के भाव लेकर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो कौन कौन सी क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए क्योंकि कई बार होता है ना अगर किसी व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट के साथ मोबाइल के साथ खेलना है या फिर कंप्यूटर जैसे चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ खेलते हैं तो हमें लगता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक में जाए या ऑटोमोबाइल्स तो में जाए ताकि उसको चीज़ों की पकड़ और उसको तरड़ मर के ठीक करने की आदत है तो ऐसा डिजाइनिंग में अगर आना चाहे तो उसके अंदर की कौन सी एक खूबी होनी चाहिए और कौन सी एक कला उसके अंदर होनी चाहिए देखिए डिजाइनर मैंने शुरू में भी कहा था कि प्रेमी होता है <laughs> आ, उसकी संभावना ज़्यादा होती है तो चाहे वो प्रकृति से प्रेम करने वाला हो परिवार से प्रेम करने वाला हो सुंदरता जिसको पसंद हो जिसके दे, देख देखकर, जिसके मन के अंदर कुछ नएपन का उत्साह उठता हो उमंग उठता हो तो ऐसे लोग जो आ, कुछ नया जिनको लगता है इनोवेशन्स मैं करूँ वो बचपन से दिख जाता है बच्चों में दिख जाता है क्रिएटिविटीज़ तो, तो इस क्षेत्र में अगर आपने हमेशा देखा है कि हाँ मैं कुछ नया करूँ और कुछ बेहतर करूँ हमेशा विकास की ओर बढ़ने का जिसका मन करता है कुछ नया उकेरने का मन करता है कुछ बड़ा करने का मन करता है तो ये वो व्यक्ति अगर आपने नवीनता का भाव आपके अंदर है कुछ रचनात्मकता का भाव आपके अंदर है और उस चीज़ को आप बांटना चाहता है एक्चुअली जो डिज़ाइनर होता है वो अपने अंदर जो चीज़ है उस चीज़ को फैलाता है उसको बांटता है और वो अपने जिन जिस क्षेत्र में वो सेवाएँ देता है उनकी सोच को समझता है उनकी उसको पहचानता है कि वो किस क्या चाहते हैं किस तरह से वो जीवन को देखते हैं उस चीज़ को वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है और वही अपनी एक पहचान बनती है वही एक उसकी आईडी बनती है वही इंटीरियर डेकोर अपने आप के अंदर है और ना केवल इंटीरियर डेकोर इंटीरियर डेकोर या बाहरी डेकोर की जो हम बात कर रहे हैं वो उसका एक्चुअली जो सीड है वो अंदर से आता है जो अपने आप को बेहतर तरीके से अपने आप को बनाता है अंदर से अपनी बॉडी का भी एक डेको इंटर पूरा सिस्टम होता है उस चीज़ को मेनटेन रखता है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से बाकी सारी चीज़ों को भी समाज को और राष्ट्र की विकास और सेवा के अंदर सकता है और मैं बहुत आभारी हुआ रेडी मधुबन का और आपका कि आपने इस विषय को लिया और इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं मनीष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए एक तो हटके सोचने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए और टाइम समय पेशेंस जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी काम को करना चाहते हैं अलग करना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ही आपको एक सहनशील व्यक्ति बनकर शांति के साथ बैठकर उसके बारे में सोचने की जो ताकत है वो आपके अंदर होनी चाहिए तभी आप इन चीज़ों को कर पाते हैं इसलिए जैसे मनीष जी बता रहे थे काफ़ी जो, जो है वो डिज़ाइनर्स जो है वो अलग ही होते हैं <laughs> वो अपने आप में अलग शख्सियत होते हैं तो उनकी सोच उनकी जो टैलेंट है वो उनके आर्ट के माध्यम से उनके डिज़ाइन के माध्यम से आप लोग परख पाते हैं और देख पाते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर जागने की और कुछ नया सोचने की आदत अगर आपके पास है और पेशेंट है तो इस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं टाइम जरूर लगता है कुछ चीज़ें क्रिएटिविटी को टाइम लगता है कुछ चीज़ें नई बन के आने में उसमें टाइम देना पड़ता है तो अगर ये आपके अंदर हॉबी है या इस तरह का नेचर आपका है तो इसमें आप आ सकते हैं और अगर आपने सोच बना ही लिया तो आजकल बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गया है कंप्यूटर के माध्यम से आप सब चीज़ें कर सकते हैं तो आप स्टडी के माध्यम से अपने विचारों को यूज़ करके आप इन चीज़ों में अच्छी तरह से एक्सेल कर सकते हैं तो चलिए आप सभी अगर इस फील्ड के बारे में सोच रहे हैं और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन आपको इस विषय को लेकर चाहिए तो हम अगले एपिसोड में ज़रूर उसको बताने की कोशिश करेंगे और आज के लिए बस इतना ही एक बार फिर से मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी दें बहुत बहुत धन्यवाद मधुबन वीडियो <laughs> को और श्रोताओं को जिन्होंने सुना और छात्रों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं है कि क्षेत्र में आगे बढ़ें और समाज में और राष्ट्र में अपना नाम गौरव करें थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए विद्यार्थी मित्रों आप अपने करियर में अच्छा करें एक्सेल करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और मनीष जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते कमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो